पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र सत्रा संगति इस हे दुख का कारण हे हेतु क्या है यह अगले सूत्र में बदलाते हैं दृष्टि दृश्योह संयोगो हे हेतु दृष्टा और दृश्य का संयोग हे हेतु दुख का कारण है व्याख्या दृष्टा चेतन पुरुष है जो चित्त का स्वामी होकर उसको देखने वाला है दृश्य चित्त है जो स्व स्वमिलकीयत बनकर पुरुष को गुणों के परिणाम स्वरूप संसार को दिखाता है चित्त द्वारा देखे जाने के कारण यह सारा गुणों का परिणाम विषय शरीर और इंद्रिय आदि भी सब दृश्य ही है संयोग इस पुरुष और चित्त का जो आसक्ति सहित अविवेक पूर्ण भोग्य भोगता भाव का संबंध है उसके लिए यहाँ सहयोग शब्द आया है यही इस दुख का जो पिछले सूत्र में हे अर्थात त्याज बतलाया था हेतु अर्थात है। प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रति प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोष्य सदस्योन जन्मसु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है सत्व गुण के संग से देव योनियों में रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है टिप्पणी इस सूत्र की व्याख्या शीघ्रता तथा सरलता के कारण हमने प्रथम संस्करण में भोजवृत्ति अनुसार कर दी थी इसके व्यास भाष्य के समझने में कई एकों को कुछ शंकाएँ उत्पन्न हुई है इसलिए उनके स्पष्टीकरण के साथ व्यास भाष्य के भाषार्थ को लिखा जाता है दृष्टानाम बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष का है अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर तदाकार तदाकारकारिता को धारण करने वाले अथवा अपने प्रतिबिंब द्वारा बुद्धि को चेतन तुल्य करने वाले पुरुष के लिए दृष्टा शब्द का प्रयोग हुआ है दृश्य नाम बुद्धि सत्वोपारूढ़ सब धर्मों सत्व में स्थिर हुए सब धर्मों वाली का है अर्थात बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा जिन पदार्थों को बुद्धि से ग्रहण किया जाता है अथवा अहंकार आदि द्वारा जितने तत्व बुद्धि से उत्पन्न होते हैं उन सब प्रकृति के कार्यों को दृश्य पद से ग्रहण करना चाहिए यह बुद्धि आदि दृश्य ही अयस्कांत मणि के तुल्य सन्निधि मात्र से दृष्टि रूप स्वामी का उपकार करता हुआ दृश्य रूप से स्व हो जाता है और भोक्ता भूतम पुरुष का भोग्य यद्यपि यह दृश्य अपने जड़ रूप से लब्ध सत्ता वाला होने से स्वतंत्र है तथापि पुरुष के अर्थ होने से इसको परतंत्र ही जानना चाहिए यह पुरुषार्थयुक्त जो स्वस्वामी भाव या दृग्दृश्य भाव या वा भोक्तृभोग्य भाव रूप अनादि प्रकृति पुरुष का संयोग है वह दुख का कारण है पंचसिखाचार्य ने भी ऐसा ही कहा है तत्सयोग हेतुर्विवर्जना सयमात्मंत को दुख प्रतिकार अर्थात दुख के कारण बुद्धि सहयोग के विवर्जन से हट जाने से दुख का अत्यंत प्रतिकार नाश हो जाता है